हमें सिखाया और किस तरह से फिर एक भाषा से अनेक भाषाएं बनी इसके संबंध में पाश्चात्यों के अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं लेकिन उनकी जितनी भी विचारधाराएं देखने को मिलती हैं पढ़ने को सुनने को मिलती हैं वो अधिकतर सृष्टि की उत्पत्ति को पांच हजार छह हजार बस पुरानी नहीं मानते और इसके आधार पर वो कहते हैं कि सृष्टि इससे अधिक पुरानी नहीं हो सकती इसलिए भाषा की उत्पत्ति किसी ईश्वरीय व्यवस्था से नहीं हुई है कोई ईश्वर की व्यवस्था से भाषा का जन्म हुआ हो ऐसा उनको समझ में नहीं आता है इसलिए वो फिर अनेक अनेक तरह की कल्पनाएं करते हैं कि मनुष्य ने स्वयं ही अपनी भाषा बना ली जैसे कोयल को कुकते देखा तो कुक कु, तो अंग्रेजी में कुकू कु। कांव कांव करते देखा तो संस्कृत बालों ने काक काका का नाम रख दिया तो इस तरह से उनकी जो कल्पनाएं हैं वो भाषा के संबंध में बिल्कुल निराधार है आज भी हम देखते हैं कि किसी छोटे से बच्चे को बिना सिखाए एक छोटी सी बात भी नहीं आती भाषा की बात तो बहुत दूर है तो जब अभी छोटे से बच्चे को कोई भाषा बिना सिखाए नहीं आती है बिना सिखाए वो वर्ण लिखना भी नहीं सीख सकता तो फिर पहले ये कह देना कि वो अपने आप ही भाषा आ गई अपने आप मनुष्य के हृदय से जैसे उसने कोई दुखदायी दृश्य देखा तो हा बस ये एक भाषा बन गई रोने लगा तो उसने रोने की कोई भाषा बना ली तो इस तरह की वे सिर पैर की बातें पाश्चात्य विचारकों ने भाषा विज्ञान के शास्त्रियों ने खुद भी भ्रमित हुए और दूसरों को भी भ्रमित करते रहे और कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि और इस संबंध में आप पंडित भगवत दत्त जी की पुस्तक है भाषा का इतिहास और दूसरी पंडित रवनंदन शर्मा जी की पुस्तक है वैदिक संपत्ति तो पंडित भगवत दत्त जी ने अधिक गहराई से विचार किया है भाषा पर उन्होंने पाश्चात्य विचारकों का अनेक प्रमाणों से अनेक युक्तियों से उन्होंने सिद्ध किया कि पाश्चात्य विचारकों का जो मत है वो पक्षपात पूर्ण है निष्पक्षता नहीं है हालांकि उनके देश के भी कई ऐसे भाषा शास्त्री वो हैं कि जिन्होंने भारतीय मत का पोषण भी किया है लेकिन अधिकांश ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले अगर भाषा का जन्म हुआ तो वो है जर्मनी वो कहते हैं कि जर्मन में सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ वो सबसे पहले व्याकरण बनाए उन्होंने फिर तरह तरह के नियम बनाए और वहां से फिर वो भाषा सारे संसार में फैल गई तो ये किसी तरह से भी सिद्ध होता ही नहीं है तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो भाषा की उत्पत्ति है जिस आधार पर वो कल्पना करते हैं उनकी बाइबल की कहानी से भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि भाषा पहले थी और व्यवहार बाद में हुआ व्यवहार बाद में चला और भाषा उससे पहले थी तो जैसे कि बाइबल में कहानी आती है कि कुछ लोग मिलकर के एक बुर्ज का निर्माण कर रहे थे जब काफी ऊंचा बुर्ज वो बना चुके थे और बनाने का विचार भी कर रहे थे तो ईश्वर के दिमाग में ये बात आई कि भाई अगर ये उन्होंने स्वर्ग तक बुर्ज बना लिया तो हमें कौन पूछेगा फिर ये स्वर्ग में गड़बड़ मचाएंगे तो वो स्वर्ग में आने नहीं देना चाहता था उनकी उन्नति नहीं चाहता था तो उसने फिर विचार किया कि ऐसा करते है कि वो नीचे उतरा वो तो कहाँ से नीचे उतरा इसका कोई पता नहीं किसी सनाई पहाड़ आदि पर रहता था ऋषि दयानंद जी कहते हैं किसी पहाड़ से नीचे उतरा और जब वो एक भाषा बोल करके परस्पर बुर्ज का निर्माण कर रहे थे उनमें आपस में प्रेम था लोग हंस रहे थे बोल रहे थे और बहुत आनंदित थे लेकिन ईश्वर को ये सहन नहीं हुआ कि ये लोग एक भाषा में उन्नति करें एक भाषा में एक दूसरे से व्यवहार करें आनंद मनाए उनको सहन नहीं हुआ सहन नहीं हुआ तो फिर नीचे उतर करके वो जो भाषा बोल रहे थे उनकी भाषा में गड़बड़ मचा दी भाषा में कुछ इस तरह से उनका व्याकरण जो था उस तरह से व्याकरण गड़बड़ा गया कि वो लोग एक दूसरे की भाषा को फिर समझने में कटाई वो करने लगे समझे ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है तो परस्पर जब ये हुआ तो स्वर्ग तक बुज का निर्माण करने की जो उनकी कल्पना थी वो कल्पना उनकी धरी की धरी रहेगी ईश्वर में नहीं चाह कि ये हमारे तक पहुंचे तो इस तरह की बातें आप देखें कि ठीक है ये घटना तो घटी होगी नहीं घटी होगी वो तो ठीक से हम निश्चित नहीं कर सकते लेकिन इतना तो जरूर लगता है कि बाइबल से पहले कोई एक भाषा थी ईसा मसीह से पहले कोई एक भाषा थी जिसे सारे संसार के लोग बोलते थे एक दूसरे को समझते थे वो कौन सी भाषा थी तो वो भाषा हम अगर इतिहास की दृष्टि से देखें और युक्ति से भी देखें तो जैसे महाभारत है पांच हजार वर्ष पुराना है पांच हजार वर्ष पहले महाभारत हुआ और उसमें भाषा बोली गई लोग एक दूसरे से बोलते थे किस भाषा में बोलते थे और उससे हम पीछे चले जाए तो जैसे महाभारत के जो वंशज थे फिर उनके वंशज फिर उनके वंशज रामायण तक आप चले जाइए तो रामायण में भी कोई कह सकता वाल्मीकि रामायण तो अरवा अरवाचीन है ये पुरानी नहीं ये तो ये तो कोई किसी बारे में कुछ भी कह सकता है कि ठीक है आ, आपकी भी जो बात है वो भी अरवा चीन है तो ये ऐसे नहीं चलता है वाल्मीकि रामायण जो है उसका कब प्रारंभ हुआ इतिहासकार तो राम से ही उसका प्रारंभ मानते है क्योंकि राम और बाल्मीकि दोनों समकालीन थे तो वहां से फिर ये जब समकालीन थे और कुछ भाषा बोलते तो थे तो वो कौन सी भाषा थी और उससे पहले उनके पूर्वज रघु हुए हैं दिलीप हुए हैं और सगर वगैरा हुए हैं ये कौन सी भाषा बोलते थे तो अगर हम पीछे पीछे पीछे पीछे चले जाए तो इससे स्पष्ट इस सिद्ध होता है कि जिस, जिस भाषा को देव भाषा कहा जाता है जो दैवी वाक है जिसको हम दैवी वाक बोलते हैं, वो भाषा और कोई नहीं थी संस्कृत की ही भाषा थी संस्कृत ही भाषा थी और संस्कृत सबसे भी स्पष्ट हो रहा है कि संस्कृत का मतलब शुद्ध एक शुद्ध भाषा थी जिसमें कोई त्रुटी थी ही नहीं क्योंकि वो देव से निकली है वो देवों से निकली है तो इस ऋषि से पता लगता है कि वो संस्कृत भाषा ही थी जिस भाषा में वेद का ज्ञान ऋषियों को मिला क्योंकि ज्ञान करने से पहले भाषा तो होनी चाहिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरी भाषा समझ रहे हैं और आप भाषा को जानते हैं इसलिए समझ रहे हैं तब ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है और मैं बोलता रहूं और आप समझे ही नहीं या मैं ऐसी भाषा बोलूं जिसको यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं जानता हो तो इसका मतलब है कि हम कुछ समझ नहीं सकते तो ईश्वर ने जब ज्ञान दिया तो ज्ञान के पहले उसको भाषा का ज्ञान कराया उन ऋषियों को भाषा का ज्ञान कराया और जब भाषा सिखाई उसके बाद फिर ऋषि ने ज्ञान दिया हाँ ये एक बात हो सकती है कि जिस लिपि में आज वेद मिलते हैं वो लिपि बदली हो जैसे बीच में बहुत सारी लिपियां बदली हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत लिपि है पाली शारदा पाली अजी बहुत सारी लिपियां बदली हैं। तो सृष्टि के आरंभ में वे देवनागरी लिपि में ही दिया होगा ये अभी विचारणीय है हो सकता है उस समय कोई और लिपि रही हो और सुन सुन करके लोग बरसों तक बरसों तक इसी तरह से सुन सुन करके अपने अपना ज्ञान बढ़ाते रहे लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि जब लोगों ने सुनने में रुचि नहीं दिखाई तो फिर उसके बाद फिर कोई लिपि आविष्कृत की गई होगी वो तो पहले कोई दूसरी लिपि हो सकती फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे फिर ये देवनागिरी लिपि में वेद कब आये किसने प्रकाशित किए ये सारी इतिहास की बातें सीधा सीधा तो हमारे पास इसका कोई प्रमाण है नहीं लेकिन भले ही कोई लिपि रही हो लेकिन उसे ये तो पता लगता है कि वो लिपि शुद्ध रही होगी वो शुद्ध संस्कृत भाषा ही थी कि जिस लिपि में वो लोग लिखते थे व्यवहार करते थे तो इससे पता लगता है कि सबसे पहले विश्व में एक ही भाषा बोली जाती थी और बाइबिल की जो कहानी बताई वो इस, इसी तरह की है आगे कहते हैं देश काल भेद आलस प्रमाद के कारण एक मूल भाषा से व्यवहार में भेद बढ़कर भिन्न भिन्न भाषा उत्पन्न हुई तो देश के हिसाब से स्थान के हिसाब से समय के हिसाब से जैसे चीनी भाषा बोलते हैं तो उनकी जैसी नाक चपटी होती, छोड़ होती है आंखें छोटी छोटी होती हैं, और वो पता नहीं क्या बोलते हैं हमें समझ नहीं आता क्या हूं क्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं एक अक्षर भी नहीं समझ सकते अंग्रेजी को आप देखिए वहां रहने वाले जो यूरोपियन है उनका जलवायु के हिसाब से उनका आकार प्रकार और उनका उच्चारण वो बिल्कुल अलग तरह से होगा अमेरिकन इंग्लिश बिल्कुल अलग तरह की है और वहां की इंग्लिश अलग तरह की है तो ये भाषाओं में जो भेद हुआ है तो इससे पता लगता है कि पहले लोग शुद्ध संस्कृत बोलते रहे थे बाद में फिर उन्होंने बिगाड़ बिगाड़ करके बिगाड़ बिगाड़ करके भाषा को विकृत कर दिया और फिर वैसा ही व्याकरण बना दिया अब अरबी का व्याकरण है और अंग्रेजी का अंग्रेजी व्याकरण तो बहुत कुछ मिलता ही जुलता है संस्कृत से बहुत कुछ मिलता है इसी तरह दुनिया के जितने भी व्याकरण हैं उनमें कहीने कहीं ना कहीं कहीं न कहीं आप देखेंगे कि संस्कृत आदि भाषा सिद्ध होती है और बहुत सारे से शब्द आपको मिल जाएंगे जैसे अंग्रेजी में जैसे मातृ शब्द है मातर मदर मादर तो मादर शब्द किसी और भाषा शब्द है तो मादर से मातरी से मातर मातर से मादर मादर से मदर से आप पिता में से पितर है पितर है पेदर है फादर है यूएम में तो स्वामी जी उपदेश मंदिर में कहते ही है कि अच्छा आगे इसी में आएगा कि यूएम में अब या, या हट गया है माँ हटा दिया और या को ऊ कर दिया यू कह सकते हैं प्रसारण करके यू कर दिया और क्या है वो कैसे आ जाएगा हाँ वाह को यू कर दे तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द जैसे दैट आप देखिए टीए चेटी दैट बोलते हैं वो क्या है वो तत्ती तो है तत तत्व तो बोलना जानते नहीं है तो तत से दैट बिगड़ करके बिन गया तत बहुत सारे मतलब विचार करके आप देखेंगे तो बहुत सारे शब्द जो है वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं सारे सब, बहुत सारे शब्द बहुत जैसे सिस्टर है आप संस्कृत में क्या बोलते हैं है स्वश्री है? बोलते हैं वो तो बिगड़ करके सिस्टर और सिस्टर बन गया सर बोलते हैं सर एस सर एस सर ऐस सर, सर, सर बोलते रहते ना ये यश का है यश क्या है ये ये यश अस का है ये असका मतलब अशोबी है अब वो अस का वो इज बना दिया दिस इज बैड दिस इज कैट दिस इज राइट दिस इज मैट तो ये सारे जो है ये का ही रूप है का उन्होंने इस कर दिया अस है और कौन सा बता रहा था मैं बहुत सारे ऐसे मतलब सैकड़ों की संख्या में ऐसे शब्द आपको अगर थोड़ा सा खोज करें तो सैकड़ों की संख्या में शब्द मिल जाएंगे जैसे ट्री है ट्री ट्री पिर्घ बोलते हैं अंग्रेजी में और है क्या थ्री और मूल क्या है तरु तो तरु से त्री और त्री से ट्री ट्री बन गया है जैसे त्री है तो त्री से थ्री बन गया है तीन वन टू थ्री तो टू क्या है ये दो का ही तो है ना दो है और दो से बिगड़ करके टू बन गया और टू थ्री थ्री का थ्री नहीं हाँ जैसे संस्कृत में थ्री बोलते हैं तो बिगड़ के थ्री हो गया है और आप देखिए अगस्त अगस्त एक एक दृष्टि देखा जाए तो एट का है ये ई आई जी एस टी एट मतलब आठ तो अगस्त का एट अगस्त तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर में जो सप्त छुपा हुआ है सप्त सप्त सितंबर अक्टूबर हाँ अक्टूबर में एट है अक्टूबर नवम्बर में नौ है नव है उसमें सीधाई दिसंबर में दस है वो उन्होंने थोड़ा आगे पीछे बदल दिया लेकिन इनके महीनों में भी आप देखिए कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो ये मिल जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे अच्छा अंग्रेजी भाषा क्या है इनका अपना मूल तो बहुत थोड़ा है लेकिन उन्होंने दूसरी दूसरी भाषाओं से अपना शब्द कोष तैयार किया है लेटिन भी है फ्रेंच भी है और दूसरी भाषा संस्कृत भी है हिंदी में आप देखिए जैसे हिंद, हिंदी में हम कहते हैं लूटपाट लूट लिया डाकू ने लूट लिया अंग्रेजी में लूटिंग होता है लूटिंग लूटिंग होता है और तो सीधा ही लूट कर दिया हम हम संस्कृत में नो बोलते हैं नो मतलब नहीं अंग्रेजी में भी नो बोलते हैं अंग्रेजी में भी नो बोलते ही नहीं बोलते हैं। तो इस तरह तो से हम देख सकते हैं कि दूसरी भाषाओं की निकटता कितनी अधिक मूल भाषा से है तो आगे कहते हैं कि देश काल वेद आलस प्रमाद के कारण यानी आलस प्रमाद के कारण से भाषा को बिगाले बिगाड़े करके बोलना शुरू कर दिया और ये अभी भी होता है अभी भी भाषा को बिगाड़ करके बोल देते हैं, तो ये प्रकरण समाप्त हो रहा आगे एक नई बात कहते हैं कहते हैं यो ब्रह्मांडम विदाती पूर्वम यो वही वेदांश प्रणोति तस्मय कहते हैं कि जो ये ब्रह्मालम विधजाति पूर्वम योई पूर्वमय यो यानी जो ब्रह्म है वो ऋषियों को पूर्व में यानी सृष्टि के पूर्व में सृष्टि के आरंभ में वेदार्श प्रहृणती जो चारों वेदों को ऋषियों के हृदय में भेजता है ऋषियों के हृदय में ज्ञान रूप में देता है कहते हैं कि तस्मय उस ब्रह्म की शरण में आगे का श्लोक इस, इस प्रकार है तमहा देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमु शरणम हम प्रपद्य यानी उस ब्रह्म की शरण में देवम उस देव की शरण में आत्म बुद्धि प्रकाशम जो आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करने वाला है और मुमुक्षु वही शरणम हम प्रपद्य मैं मुमुक्षु शरणम अहम प्रपद्य मैं उसकी शरण को प्राप्त करता हूँ ये पूरा श्लोक है इसमें ये श्वेता उपनिषद का है छठे अध्याय का तो कहते हैं कि यहां पर वेदा अध्ययन और अध्यापन इन दोनों कामों में ब्रह्मा ये आदि ब्राह्मण आदि आचार्य आदि गुरु है तो कहते हैं कि वेदा अध्ययन और अध्यापन इन दोनों कामों में ब्रह्मा ब्रह्मा यानी ब्राह्मण आचार्य तो कहते हैं कि ये लोग ज्ञान के आदि गुरु है यानि ब्रह्मा कहें ब्राह्मण कहें यानी ज्ञान का जो स्रोत निकला है ज्ञान जो दूसरे लोगों तक पहुंचा है वो विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग से पहुंचा है क्योंकि ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ ही होता है वेद ब्राह्मण मतलब वेद को जानने वाला तो जो वेद को जानने वाला जो ईश्वर को जानने वाला है उस ब्राह्मण से ही उन ब्राह्मणों से जो वास्तव में ब्राह्मण तो से युक्त है जिनके अंदर ब्राह्मण तो है जो वेद का अभ्यास करते हैं जो शास्त्रों को पढ़ाते हैं जो यज्ञ करते हैं जिनका आचरण बहुत अच्छा रहता है समाज में जो छलखपट से दूर रह करके अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न करते हैं तो कहते हैं इस तरह के जो ब्राह्मण हैं इन ब्राह्मणों से जो है वो वेद ज्ञान हमारे तक पहुंचा और कहते हैं कि उसका पुत्र विराट फिर ये जो ब्रह्मा तो ब्रह्मा का पुत्र कह रहे हैं विराट हो गया और उससे परम्परा से स्वयं मनु यानी चारों वेद जो है पहले ब्रह्मा ने पढ़े किन से पढ़े चारों वेद रूपेश जी ब्रह्मा से पढ़े ब्रह्मा, ब्रह्मा ने किस पढ़े हाँ चार ऋषियों से पढ़े एक एक वेद का ज्ञान दिया तो उन ऋषियों से चारों वेद पढ़ लिए आज भी जो चारों वेदों में निष्णांत होता है उसको हम ब्रह्मा कह देते वैसे हैं जैसे आचार्य सत्यानंद जी वेद बागी सै हम इनको ब्रह्म इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये चारो वेदों के जाता है एक एक शब्द एक एक धातु इनकी दृष्टि से ओझल नहीं है कोई सा भी कहीं से भी वेद मंत्र पूछ लीजिए अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर देंगे कौन सी धातु है कौन सा प्रत्यय है कौन सा क्या है सब बता देंगे तो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा है ब्रह्मा ने उनसे पढ़ा और फिर ब्रह्मा से उनके पुत्र विराट ने पढ़ा और विराट के बाद किसने पढ़ा परंपरा से स्वयं मनु तक फिर मनु तक ये वेद का उपदेश प्रकार हुआ ये सब व्यवस्था मनुस्मृति में कही हुई है तो कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तक स्वाम्भु यानी मनु तक किस तरह से एक वंश परंपरा के आधार पर उन्होंने उससे पढ़ा उन्होंने उससे पढ़ा उन्होंने उससे अध्ययन किया उन्होंने उससे अध्ययन किया इस एक लंबी वंश परंपरा जो है वो दी हुई है तो कहते है कि उस परम्परा से धीरे धीरे धीरे धीरे अफ्रिय वेद जो है वो फिर पतंजलि हुए हैं या कड़ाध है या, या जैमिनी है इन सब से पहुंचते हुए वेद जो है वो इस वर्तमान में हमारे तक पहुंचे हैं लेकिन कहते हैं कि पौराणिकों के समय में वेद लुप्त हो गए थे भारत से तो फिर जर्मनी से स्वामी जी ने जो है वो मंगवाए थे जर्मन से वेद मंगवाए थे नहीं वेद तो थे लेकिन लिपि रूप में नहीं होंगे लिपि रूप में नहीं थे एक मिनट एक मिनट बचपन में जो नहीं कह रहा ना सुन करके सुने सुना जैसे केरल के पंडित जैसे ऐसे कहीं आता जीवन चित्र में कि केरल के पंडितों से वो चारों वेदों का पाठ सुना और उससे पहले उन्होंने मतलब जर्मनी से उन्होंने चारों वेद मंगवा ऐसा कहें उनके जीवनचित माता स्वामी जी से स्वामी जी के जीवन चरित्र में ऐसा आता है कि जर्मनी से वेद हो सकता है कि वेद यहाँ भी हो लेकिन फिर उन्होंने केरल के पंडितों से या दक्षिण के पंडितों से वो वेद पार सुना तो बिल्कुल वही मंत्र थे जैसे उसमें लिखे हुए थे तो जैसे एक ये, ये भी कि आती कि, कि किसी पौराणिक पंडित ने कहा था कि वेद को तो अहिर वो ले गया है शंखासुर ले गया वेद को तो स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि मैं शंखासुर के मुंह से वेद छुड़ा लाया ये लो, पड़ो वेद ऐसे कुछ भाव कुछ इस तरह से आता है वेद यहाँ थे लेकिन लिपि रूप में या तो होंगे या लुप्त तो होंगे या अच्छे उसमें नहीं होंगे अच्छे रूप में जर्मनी से बहुत बढ़िया शुद्ध संस्करण उस समय निकला होगा तो इस दृष्टि से वहां से मंगवाए होंगे इस तरह की बातें हो सकती है क्योंकि अगर वेद यहां वेद नहीं होते तो जर्मनी में कहा से होते इसका मतलब है कि यहां से वेद जर्मनी पहुंचे लेकिन बीच में कुछ का ऐसा काल रहा होगा कि पंडितों की लापरवाही से या आलस प्रमाण से वेदों का पठन पाठन एक प्रकार से बंद जैसा हो गया था अभी भी कहा वेदों का पठन पाठन चल रहा है केवल आर्य समाज में वेद की बात करते नहीं तो सारे हमारे पौराणिक भाई हैं। गीता को सर्वश्रेष्ठ मान के चलते हैं उनसे पूछो भाई तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन है तो कहेंगे गीता गीता के ऊपर व्याख्या करते हैं गीता का प्रचार करते हैं गीता के ऊपर सारा उनका वो चलता है कंठस्थ वेद करते हैं वेद कंठस्थ अभी करते हैं जैसे कई गुरुकुल हैं उनमें जो जन्म से ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं उन्हीं को लेते हैं सलेमाबाद में भी है और भी दक्षिण में भी हैं। है तो ये कम से कम ये अच्छी परंपरा है कम से कम भले ही वेद को वो जैसे भी मान के चल रहे हैं लेकिन वो ये याद कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात है ये एक अच्छी बात है कि इससे हमारी वेद की जो संस्कृति है वो कम से कम अगर बीज रहेगा तो आगे वृक्ष बनने का एक अनुमान हो सकता है और अब तो जैसे अब इंटरनेट पर वगैरह आ गया है तो अब तो इसका लुप्त होने का तो कोई मतलब ही नहीं है अब चाहिए पढ़ने वाले पढ़ाने वाले पढ़ने पढ़ाने वालों में अगर उत्साह है रुचि है तो ये फिर से जीवित हो जाएगा तो यहीं तक रखते हैं। शांति पाठ